पर परमेश्वर जो सर्वत्र व्यापक सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उनको नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को नमन करते हुए जहाँ विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनिया श्री स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज के चरण में भी बारंबार प्रणाम करता हूं और समस्त ट्रस्टीगण और जिज्ञासो स्त्रोत्रगण उनको भी मैं अभिवादन करते हुए जो हम लोग विचार कर रहे ऐतरीय उपनिषद को लेकर यह श्रुति बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा इस सृष्टि का वर्णन कर रहे और उसी श्रुति को लेकर भगवान बादश्य कार्य ने और भी गंभीर रूप से विचार किया यहां तक हम लोगों ने चिंतन किया था विचार किया था उस परमात्मा ने ये लोक और लोकपाल आदि को सृजन करने के बाद सबसे जो मूल है हिरण्यगर्भ उसको ये संसार सागर में ही डाल दिया ये संसार सागर कैसा है उसका वर्णन भी आप लोगों ने भी श्रवण किया भगवान भाष्याकार जी ने जैसा चित्रण किया उसके बाद भूख और प्यास भी उनके साथ जोड़ दिया तो उन्होंने प्रार्थना किया भगवान हम तो भूखे और प्यासे हैं लेकिन मनुष्य को सबसे पहले चाहिए भूख और प्यास भूख और प्यास निवृत्ति दिन हो भजन भी नहीं कर सकता है चिंतन भी नहीं कर सकते पहले ही चाहिए आवश्यकता तो उन्होंने प्रार्थना किया भगवान ऐसे एक शरीर बनाओ जिसमें रहकर हम लोग अन्न को भक्षण करें भोजन करें अन्नम अधामा अर्थात अन्न का भक्षण करो अन्न किसको कहते हैं अद्यत इति अन्नम जो खाया जाता है इसी का नाम है अन्न है तो अन्न केवल एक ही प्रकार का नहीं है बृहदारण्यक उपनिषद में इसी नाम से एक ब्राह्मण ही सप्तान्न ब्राह्मण बोल के अध्याय में वहां बता दिया है अध्याय का पांचवें ब्राह्मण उस प्रजापति ने अर्थात परमात्मा ने देखिए प्रजापति शब्द भी अलग अलग जगह में प्रयोग होता है प्रकरणों को देखकर अर्थ करना पड़ेगा प्रजापति का मतलब प्रजाओं के उत्पन्न करने वाला प्रजाओं का मालिक कोई भी हो सकता है पिता को भी प्रजापति कहते हैं विराट को भी कहते हैं, हिरण्यगर्ग को कहते तो इसलिए यहां जो अन्नादि जो उत्पन्न गया है वो जो प्रजापति है उसने सात प्रकार के अन्न उत्पन्न किया है। एक ने सात प्रकार के एक तो सामान्य अन्न माना जाता है सामान्य का मतलब है उस अन्न का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ विभक्त नहीं किया किसके लिए कौन सा अन्न है करके ये सामान्य है बस इति अन्नम सारे प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है वो अन्न है सामान्य वह श्रुति ने बता दिया सामान्य अन्न है उसको यदि कोई अकेला उपासना करता है वो पाप को ही खाता है स्तुति में कुछ ऐसे शब्द आते हैं ये समझना कठिन होता है वहां उपासना करता है ये प्रयोग कर रहे अन्न की क्या उपासना करे क्या उसको आरती ले अधिकावे और स्तुति करे यहां उपासना का मतलब है उस अन्य के साथ वो तादात में करता है मेरा ही है करके देखिए उपासना का मतलब क्या है उप आसन हमारे इष्ट के साथ तादात में होना या तो उसको बुला करके तादात में हो अथवा उनके पास जाकर के दोनों प्रकार है तो अन्न की उपासना मतलब उस अन्न के साथ वो तादाद में करता है अर्थात मेरा ही है दूसरे का नहीं है ऐसा जो व्यक्ति है वो पाप ही खाता है पाप का ही भागीदारी क्योंकि दूसरे का हिस्सा खा रहे हो दूसरे का जो ईस्सा खा रहे हैं वो पाप का ही भागीदारी मानते हैं। इसलिए दुर्गा ने भी भगवान शंकर जी को शाप दिया था एक उसी को लेकर कुछ संप्रदाय वाले मानते भगवान शंकर जी का भोग खाना ही नहीं ये बहुत प्रथा है क्योंकि एक बार भगवान शंकर जी ने अपना हिस्सा भी खा लिया और दुर्गा का हिस्सा तो वो भी खा लिया दुर्गा को गुस्सा आ गई शाप दिया तेरा यदि कोई भोग खाएंगे वो कुत्ता बने शाप दिया दुर्गा ने अब इसी बात को लेकर प्रचलित हो गया भगवान शंकर जी का भोग खाना नहीं चाहिए किंतु आगे का प्रकरण क्या है कोई विचार नहीं हां ये है नहीं खाना चाहिए कहा विचार किया है किसी जगह में खाना है किसी जगह में नहीं खाना है विचार किया है जैसा ज्योतिर्लिंग है अथवा किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित है अथवा स्वयं का आराध्य है वहां खाने का अधिकार है जहां चंड का भाग नहीं है वहां खाने के लिए निषेध किया है वहां एक शिव का एक गण होता है तो और स्वयं का किसी का व्यक्तिगत शिवलिंग है उसमें लगाया हुआ भोग यदि शिव की दीक्षा नहीं लिया वो खाने के लिए निषेध किया है अन्यथा सर्वत्र कहा गया यहां तक बता दिया है भगवान शिव को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा करके सारे पापों से निवृत्त हो जाता है ये भूल गए उस एक शब्द को पकड़ दिया शंकर जी का वो खाना ही नहीं चाहिए ऐसा बहुत प्रता है बहुत चलती तो इसलिए यहां श्रुति स्वयं बता रहे ये जो सामान्य अन्न है यदि कोई उसको अकेला हड़प लेता है अकेला अधिकार जमाता है वो केवल पाप भी खाता है ये सामान्य अन्न और उसके बाद दो अन्न है हुत और प्रहुत एक है हत नाम का हुत मतलब हवन करना मतलब देवताओं को उद्देश्य करके स्वत्व का त्याग करना स्वाहा करके देते देवताओं को स्वाहा शब्द के द्वारा दिया जाता इंद्राया स्वाहा पितरों को स्वदा शब्द से दिया जाता है प्रभुत कहते हैं हवन के बाद एक विशेष वहां भेंट पूजा आदि जो की जाती है विशेष उसको कहते प्रभुत अथवा दर्श और पूर्णिमा नाम का दर्श कहते हैं अमावास्य के दिन में जो किया जाता है तीन याग तीन याग होते हैं वहां और पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के दिन में होने वाले तीन याग तो उसका नाम है दर्श पूर्णिमा साभ्याम ये जेता हुत अथवा प्रहुत अथवा दर्श और पूर्णिमा ये दो अन्न है देवताओं का देवता अपने अपने ही खाते हैं, उसको देना पड़ता है मनुष्य ठीक है सामने रख दे फटा खा जाएंगे उसको बोलने का भी कोई जरूरत नहीं देवता सभ्य है रखने मात्र से नहीं खाएंगे उनको बोलना पड़ेगा हे hey, इंद्र देवता ये मेरा आओती ग्रहण करो इतने से भी नहीं ग्रहण करेगा वो ये मेरा नहीं आपका है न ये दम ममा तभी वो ग्रहण करता है और देवता स्वयं खाते भी नहीं न देवा खादनती न पिबंती सुधी बोल रहे खाते भी नहीं पीते भी नहीं देवता तो देवता खाते भी नहीं है पीते भी नहीं तो क्यों आप भोग लगाते हो क्यों देवताओं को देते हो स्ति बता रहे तृष्टवा तृप्यंती देखकर तृप्त होते आप जो भगवान के सामने भोग हो अथवा लगाते हो भगवान तृप्त होते हैं सूक्ष्म अंश है सुगंध के द्वारा ही वो हो, तृप्त तो देवतों का दो अन्न हो गया एक होत और प्रभुत एक सामान्य अन्न और दो होत और प्रभुत तीन अन्न हो गया चौथा अन्न है पयाहा अर्थात दूध ये पशुओं का अन्न है दूध जो रूप अन्न है पशुओं को दिया किंतु मनुष्य पशुओं का अन्न भी अपना हड़प लिया किंतु श्रुति ने कहा ऐसी बात नहीं है पशवा द्विपदश्चा चतुष्पदा केवल चार पैर वाले पशु नहीं है दो पैर वाले भी पशु है चार पैर वाले भी पशु है तो पशु किसको कहते हैं पश्यंति विषयानिति पशु बस यही पशु की परिभाषा है पश्यंति अहर्निशम हर समय में जो विषयों की ओर ये विषयों को देखता है वे पशु है। अभी यदि मनुष्य भी यदि वैसा ही हो तो पशु ही है भगवान शंकर जी के एक नाम क्या है पशुपति पशुपति कहते हैं। सारे जीव यदि पशु है तभी वो पशुपति हो गए भगवान बाश्यकार जी ने भी देख विवेक चूड़ामणी जंतु नाम जंतु शब्द प्रयोग किया है हम सब जंतु है लोग में जंतु कहते सांप है कीड़े जन्तु है मकोड़े उनको जंतु कहाते भगवान बादशाह जन ने सब जंतु है जंतु का मतलब है जायते प्राणनादि क्रिया करो ती जंतु जिसका जन्म हुआ है प्राणनादि जो क्रिया करता है वो जंतु हम भी जंतु हैं हाँ इन जंतुओं में इन पशुओं में ये पशु श्रेष्ठ है मनुष्य को श्रेष्ठ माना है क्योंकि पशु होने पर भी ये आठ पाशों से बंदा है उसको पशु कहा गया घृण लज्जा भयादि अष्ट जीवा और पाशा रहता सदाशिव पाशबद्धो ही भवे जीवा और पाश से जो रहित है सदा शिव कहा गया तो पशु होने पर भी हम पशुपति को प्राप्त कर सकते हैं अन्य पशु नहीं कर सकते घृणा लज्जा भया बुभुक्ष इत्यादि आठ है आगम में बता दिया तो इसलिए देवता वास्तव में खाते भी नहीं पीते हैं देखकर तृप्त होते हैं। तो दो देवतों का अन्न हो गया तीन और पया है पशु का तो ये चौथा अन्न हो गया और उसके बाद कहा गया ये रूप अन्न में सारा जगत प्रतिष्ठित है ये दूध रूप अन्न में सारा जगत संचर चा ठीक है सारा जगत में जो चेतन है जंगम है वो प्रतिष्ठित ठीक है क्योंकि छोटा सा बच्चा भी पहले दूध में ही प्रतिष्ठित है मनुष्य का हो किसी का भी मनुष्य का भी लेके पहले दूध ही पिलाते अन्न नहीं खिला सकते किंतु सारा जगत दूध में कैसा प्रतिष्ठित है तो बोल रहे गलत नहीं बता सकती तो इसलिए वहां विचारकों ने चिंतकों ने किया है दूध में कई सब प्रतिष्ठित है देखिये एक साक्षात प्रतिष्ठित होता है एक परंपरा या तो जितने भी यज्ञादि जो कार्य होता है ये दूध अथवा दूध संबंधी जितने भी है गव्य है अब यज्ञ कर रहे घृत डाल रहे वो कहां वो भी कहां से निकाला दूध से अथवा ददी के द्वारा भी दूध के द्वारा भी अमीक्षा एक होती है अमीक्षा कहते हैं जो दूध को फाड़ देते छेना बन जाता है तो उसमें दो भाग होता है छेना और पानी तो दो देवतों को अलग अलग दिया वाजिब्यो वाजिन्या वाजिनी एक देवता है उसको दांत नहीं रहते वीरभद्र ने उसको दांत तोड़ दिया है इसलिए वो पानी दिया जाता है उसमें छेने का अभी जितने भी जो यज्ञ हो रहे हैं ये दूध के संबंध और उस यज्ञ के द्वारा ही सारा जगत प्रतिष्ठित है इस प्रकार परंपरा यह सारा जगत दूध रूप अन्न में प्रतिष्ठित है चौथा अन्न हो गया अर्थात एक हो गया सामान्य अन्न दूसरा हुत और प्रभुत और चौथा है पया दूध और उसके बाद मनो, वाचम, प्राण ये तीन अन्न है इसको भी अन्न माना है उस परमात्मा ने क्या किया तीन अन्न अपने के लिए रख दिया अभी ये जो मन है वाणी है प्राण है इसको अन्न क्यों कहा दिया ये तो खाया तो नहीं जाता है इसलिए अन्न बता दिया अन्न है साधन है अन्न को साधन माना जाता है कैसा साधन हो गया हम तो भोजन करेंगे तभी जाके शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जाके हम साधन कर सकते हैं। इसलिए परम्परा अन्न साधन बन जाता है वैसे सही यदि परमात्मा को प्राप्त करना है परमात्मा को जानना है परमात्मा का अनुभव करना है उस आनंद में स्थित होना है ये तीन अन्न आवश्यक है साधना मन वाणी प्राण ये जो पिंड में ये मुख्य तीन प्रदान है मन वाणी और प्राण मन और प्राण का साथ संबंध है एक दूसरे के साथ संबंध है अनुभव भी करते हैं जहां क्रोध आता है व्यक्ति को एक क्रोध है मन का धर्म है मन में जहां राजसिक वृत्ति उल्लसित होती है प्रतिकूल वस्तु है तो प्रतिकूल अथवा किसी विषय को चिंतन किया उसके बाद अध्याय तो विषयानुपम गीता में बता दिया तभी रजोगुण होने से उसमें क्रोध वृत्ति प्रकट हो जाती है तो मन और प्राण के साथ संबंध है जहां क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति का प्राण देख लीजिए ऐसा तो सामान्यतः प्राण की गति है दस बारह मानते हैं श्वास और उच्चवास और एक पंद्रह बार प्राण भी लेते हैं स मानते हैं तो ये प्राण और मन है प्रदान ये दो संयम जिसने किया और वाणी का संयम किया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई विलंब नहीं तो प्राण और मन इसको अन्न माना है वाणी को भी शिव पुराण के वायव्य संहिता है शिव पुराण सुन रहे हो पर उसमें एक वायव्य संहिता है उसमें पांच प्रकार का जप बता दिया है एक प्रकार का जप नहीं है पांच प्रकार के जप का मतलब ये नहीं माला लेके घुमा रहे, जकारो जन्म विच्छेद पकारा पापनाशक जप में इतना महत्व है जो जप में जकार है जन्म विच्छेद पकारो पापनाशक इसलिए जन्म और मृत्यु विचेद करने तस्मा जप उच्चते ये जप है कौन सा जप वहां बता रहे जकारो जन्म विच्छेद हो रहे पकार के द्वारा पाप नाश हो रहे कौन सा जप है इसलिए वहां पांच प्रकार का बता दिया एक तो जप प्रसिद्ध है वैकरी जप है वैकरी का मतलब है जोर जोर से चिल्ला करके ये भी आवश्यकता है जो मनोराज्य में ज्यादा उड़ान भरते हैं मनोराज्य मनोराज्य क्या चीज है मनोराज्य मनोराज्य मनोराज्य मतलब बैठे बैठे जो चिंतन करना मैं वैसा करो बैठे हैं क्या क्या चिंतन कर रहे दुनिया भर के मैं ऐसा करो वैसा करो ये जो उड़ान भरता इसी का नाम है मनोराज्य मन में ही घूमना अपना चिंतन है जब तक मनुष्य के अंदर मनोराज्य है वो साधन में मन नहीं लगेगा तो जहां भी आप बैठेंगे वो मन आपका उसमें घूमते ही रहेगा कभी बैठ के देखिए थोड़ा समय में कभी मालूम पड़ेगा हमारे मन की परिस्थिति क्या है मन कहाँ तक है कहा कि जो मनोराज्य को जीतने के लिए शास्त्र में वैकारी काभिमान आए उपाय पंचदशी में भी विद्यारण्य स्वामी जी ने संकेत किया जोर जोर से चिल्ला व्यक्त जोर जोर से बोले किंतु दूसरे को परेशान नहीं होना चाहिए दिखाने के लिए नहीं एकांत में तो इस प्रकार करने से जो हमारा मनोराज्य है उड़ान भर रहे इधर उधर का वो धीरे धीरे शांत होता है इसलिए वही कलिका भी महत्व है ऐसा नहीं किन्तु वही करी के अपेक्षा उपांशु जप है दूसरा वो श्रेष्ठ माना जाता है। उपांशु का मतलब है आप जो मंत्र उच्चारण कर रहे वोट हिल रहे केवल अथवा ज्यादा से ज्यादा अपने कान में आवाज़ आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहे कुछ लोग बोलते है? माला भी घुमाते वोट भी हिलते रहते हैं। तो इसी का नाम है उपांशु जप वही करी अपेक्षा वो श्रेष्ठ माना है तीसरा जो जप है मानसिक जप माना जाता है तो मानसिक जप का मतलब है अब जोर से बोल रहे ही नहीं ओट भी नहीं केवल से चिंतन कर रहे वो श्रेष्ठ है मन से ही अपना आराध्य है मन से ही अपना इष्ट को आप चिंतन कर रहे मंत्र के साथ मानसिक जप है तो मानसिक जप के द्वारा आपका मन स्थिर हो गया चौथा जप माना है सगर्भ जप कहा गया है सगर्भ ये सगर्भ जप क्या चीज़ है प्राणायाम के सहित जो जप करते हैं वो सगर्भ जप माना है जिस प्राणायाम के अंदर जो मंत्र को हम चिंतन कर रहे वो सगर्भ जप है तो प्राणायाम में जो सगर्भ जप करते हैं एक चार दो अर्थात उसका रेशो एक चार दो से मानते हैं। आप खींचते हैं प्राण उसको कहते पूरक तो प्राण खींचते समय में हमारे जो इष्ट को एक बार चिंतन कर दे बोल तो नहीं सकते क्योंकि आप प्राण खींच रहे एक बार खींच चिंतन करते हैं और एक बार यदि खींचे हैं चार बार उसको रुकवा दीजिए कुंभक कर दीजिए और दो बार छोड़ दीजिए यदि पांच बार खींचते हैं वहां बीस बार रोकना पड़ेगा दस बार आपको छोड़ना पड़ेगा इष्ट वही रहेगा एक चार और जिससे छोड़ा है उससे पुनः खींच लीजिए और रुकवा दीजिए अभी देखिए यहां दो काम हो रहे आपका प्राणायाम होने से आपका प्राण भी नियंत्रण में हो रहा है साथ साथ में मंत्र का चिंतन कर रहे है आपका मन भी नियंत्रण हो रहा है मानसिक जब में केवल मन ही आपका अधीन हो गया कंट्रोल यहां दोनों हो रहे प्राण और मन इसलिए सगर्भ जप है मानसिक जप से श्रेष्ठ माना है और वहां पंचम जब बताया ध्यानात्मक जप ध्यान को भी जप माना है वही बता रहे जकारो जन्म विच्छेद तो ये पांच प्रकार का जप है तो इसीलिए देखिये दे वहां तीन जो अन्न है मन वाणी और प्राण परमात्मा ने अपने के लिए रख दिया तो इन तीन साधनों के द्वारा इन तीन अन्नों के द्वारा जो साधक है ये अन्नों को जिसने उत्पन्न किया है अन्न को जिसने सृजन किया है इन्हीं अन्नों के द्वारा उसको अब जान सकते ये जो मन है वाणी है प्राण है सृष्टि किसने किया परमात्मा ने किया और इनको ही आश्रय करके इसको ही अन्न बना करके आप उसी परमात्मा को जान सकते इसलिए अन्न बता दिया इस प्रकार सात प्रकार के अन्न बता दिया सामान्य अन्न एक है दो देवतों का है एक पशु का है मनवाणी प्राण है वो परमात्मा ने अपने के लिए रख दिया और बाद में उनका संतान भूत जीव को दे दिया तुम इन अन्नों के द्वारा इन साधनों के द्वारा मुझे पहचानो, ये अन्न बता तो इसलिए यहां देवतों ने भी प्रार्थना किया भगवान हम जिसमें बैठ के जो अन्न का भक्षण करे ऐसा कोई एक आकृति एक स्थान विशेष एक शरीर हम लोगों को आप प्रदान कीजिए उतने में जो प्रजापति है पिता है उनको दया आ गई सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भूखे भी हैं। और रहने के लिए कोई उनके लिए पिंड है नहीं देशा कोई पुत्र है अथवा तो कोई परिवार के पिताजी से प्रार्थना करते पिताजी हम लोगों के लिए कोई ऐसा घर बना दीजिए जिसमें हम आराम से रहेंगे वैसे ही इन देवतों ने उस प्रजापति से प्रार्थना की भगवान हम लोगों को तो आपने संसार में डाल दे दिया चलो कोई नहीं संसार में डाल दिया ठीक है किंतु तो रहने का कोई स्थान तो दीजिए, जिसमें रहकर हम लोग आराम से भोजन करें और आपका चिंतन करें उतने में जो प्रजापति ने यहां अलग अलग सृष्टि कर रहे देखिए अभी तक जो सृष्टि बता दिया ये समष्टि सृष्टि है आगे जो बताने जा रहे वेष्टि सृष्टि वेष्टि और समष्टि वेष्टि किसको कहते हैं? समष्टि किसको कहते हैं? प्रतक प्रतक जो अलग अलग ग्रुप से एक एक को लेकर हम विचार करते हैं विस्तेर भावा उसको वेष्टि कहते और समूह को लेकर विचार करते हैं वो समष्टि जैसा मान लीजिए एक पेड़ है उसको आप वृक्ष कहेंगे पेड़ कहेंगे और पेड़ों का जहां समूह रहने पर उसको वन कहते वन कोई अलग नहीं है अनेक बहुत प्रकार के पेड़ों का जो समुदाय हो गया तभी उसको वन कहा दिया और एक को लेकर आप वन नहीं कहा सकते एक को आपने पेड़ कहा दिया समूह को वन कहा दिया वैसे ही प्रत्येक शरीर को लेकर हम विचार करते हैं अपने अपने ये वेष्टि हो गया और समस्त को लेकर विचार करते हैं समष्टि होती ये वेष्टि और समष्टि भी स्थूल सूक्ष्म कारण कारणभेद से तीन प्रकार है जैसा हम यहां बैठे हैं शरीर से ये जो शरीर है स्थूल शरीर वेष्टि हो गया प्रत्येक एक एक शरीर है स्थूल शरीर वेष्टि शरीर हो गया और समष्टि शरीर है सारा ब्रह्मांड हो गया पूरा जगत है समष्टि शरीर है परमात्मा का और ये जो वैष्टि स्तूल शरीर में भी अभिमान कर रहे कोई ना कोई जीव अभिमान कर रहे अहम रूप से अभी उसका नाम पड़ गया विश्वा कह दिया और समष्टि स्तूल शरीर में अभिमान करने से उसको विराट कहा गया अथवा वैश्वानर कहा गया और इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है सूक्ष्म शरीर वेष्टि सूक्ष्म शरीर भी है समष्टि सूक्ष्म शरीर भी तो वेष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से उसको तैजस कहा दिया। विशेष रूप से इसका भान स्वप्न अवस्था में होता और समष्टि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अभिमान करने से उसको हिरण्यगर्भ कहा दिया सूत्रात्म कहा दिया और एक जो हमारा कारण शरीर है अविद्या और उसको लेकर उसमें अभिमान करने से उसको प्राज्ञा कहा दिया और समि में हाँ तादातम्य होना अटैचमेंट जैसे स्तूल शरीर में अभिमान करके बोले ना मैं जा रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं बैठा हूं तत्व एक है स्थान वेद है तो कारण शरीर में तादात्म्य होने से उसी का नाम है अभिमान उसको प्राज्ञ कहा दिया समि कारण शरीर में अभिमान होने से उसको ईश्वर कहा दिया बस इतना ही भेद रहे दोनों में ये उपाधि मात्र भेद तत्व एक है तत्व में कोई भेद नहीं तो इसलिए यहां तक जो सृष्टि बताने के बाद यहां वेष्टि शब्द के लिए भूमिका बना रहे सारे देवतों के प्रार्थना के बाद उस परमात्मा ने ताब्यो ग आनयत त अब्रुवन न वई सो अयम अलमिति ताब्यो अश्वनयत त अब्रुवन नई सो अयमित बोल तो लिए इन देवतों के लिए अर्थात जो प्रार्थना किया प्रजापति से भगवन हम भूखे हैं जिसमें रहा हम कुछ भोजन भोजनादि करें इसलिए कोई ना कोई शरीर हम लोगों के लिए प्रदान कीजिए ऐसा जो प्रार्थना किया हुआ देवतों के लिए गाम आनायत सबसे पहले उन्होंने गाय लाया कहा से लाया पाचक अर्जन बोल दो जल से निकल के लाया अरे जल से गाय कहा से आएंगी उसका मतलब है पंचीकृत पंचमहाभूतों से उन्होंने गाय के समान एक आकृति प्रदान कर दिया गाय के समान एक मूर्ति जैसा उनके सामने स्थित कर दिया और कहा दिया इनमें प्रवेश हो जाइए आप लोग अभी देखिए हां सबसे पहले परमात्मा ने गाय को उत्पन्न किया गाय पूजनीय मानी जाती है गाय किसको कहते चलने फिरने वाले गच्छतिथि गौ ये उत्पत्ति नहीं कर सकते चलने फिरने वाले हम भी है वंश भी चलती है भकरी भी चलती इसलिए वहां लक्षण किया शासन मत्वादि जर्सी गौ ही माना जाता है गाय उसको माना जाता है जो शासनादिमत्व शासनादि का मतलब गाय के नीचे जो कंबल जैसा जो जल्लरे लटकती है वही गाय का लक्षण है और जैसी गाय नहीं मानी जाती उसको परमात्मा ने सृजन नहीं किया ये जीव सृष्टि जीव ने मिला करके इसलिए एक संत कह रहे थे दो सृष्टि तो प्रसिद्ध है एक परमात्मा की एक जीव सृष्टि परमात्मा की सृष्टि दुखदायक नहीं ये निश्चय है ईश्वर सृष्टि दुख नहीं देती है किंतु जीवने जो बनाया हुआ सृष्टि ये दुखदायक है ये कैसा? ये अनवया व्यतिरेक के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं जान सकते हैं मान लीजिए किसी का मित्र हो अथवा परिवार का व्यक्ति खास व्यक्ति विदेश गया दूर देश में गया आपको किसी ने फोन किया अथवा पत्र लिखा ठगाने के लिए अरे तेरा मित्र अथवा पुत्र उसका शरीर शांत हो गया किंतु पुत्र भी जीवित है, मित्र भी जीवित कुछ भी नहीं हुआ उन्होंने केवल आपको फोन किया अरे तेरा पुत्र एक्सीडेंट में मर गया माता और पिता की क्या हालत होगी सारा भोजन छोड़ दिया रोने लग गए क्यों पुत्र तो वहां जीवित है तो भी भोजन छोड़ रहे रो रहे हा पुत्र करके कारण क्या ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र अभी तक नहीं मरा है किंतु मन में बैठा हुआ एक पुत्र है मेरा बस ममता ही जीव सृष्टि वो मर गया इसलिए रो रहे और यदि मान लीजिए दूर देश में गया हुआ जो व्यक्ति वास्तव में मर गया है माता पिता अथवा परिवार वालों को पता नहीं बढ़िया पूरी खीर खा रहे आराम से कोई दुख नहीं क्यों अभी तक मन में बैठा हुआ पुत्र है ईश्वर में दिया हुआ पुत्र मर गया तो जीव सृष्टि ही दुखदायक है परमात्मा का सृष्टि नहीं जैसा मान दीजिए आपने बढ़िया गाड़ी खरीद किया लाके रख दिया किसी ने जरा सा खरोच लगा दिया शीशा में नई नई गाड़ी लाया आपके मन में इतना दुख होगा अरे इतनी अभी अभी लाए थी गाड़ी इसमें खरोच लगा दिया शायद भोजन भी छोड़ सकते चिंता करके केवल एक खरोच आ गया और कुछ दिन के बाद आप उस गाड़ी को बिक्री कर दिया बिक्री करने के बाद दूसरा चला रहा था एक्सीडेंट हो गया गाड़ी चूर चूर हो गई तभी रत्ती भर का भी दुख आपको नहीं हो रहा है चार दिन आपके पास थी गाड़ी एक खरोच आने से आपको दुख हो गया अभी वही गाड़ी चूर चूर होने पर भी दुख नहीं हो रहा गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं वही गाड़ी है दुख क्यों हो रहा है बीच में जो गाड़ी है मेरी हो गई थी ममता आ गया जीव ने सृष्टि किया पहले भी मेरी नहीं थी कंपनी में बिक्री करने के बाद भी नहीं बीच में ममता आ गया वही दुख का, तो का, का कारण है तो जीव सृष्टि ही दुख का कारण होता है परमात्मा की सृष्टि दुख का कारण है तो चलिए परमात्मा के द्वारा सृजन किया हुआ सृष्टि और जीव के द्वारा और वो संत कह रहे तीसरे कहे खिचड़ी सृष्टि अर्थात मिला जुला अब ये जर्सी गाय क्या खिचड़ी है परमात्मा की भी नहीं जीव की नहीं दोनों को मिलाकर तो कहने का तात्पर्य है सबसे पहले परमात्मा ने गाय को उत्पन्न किया गाय पूजनीय माना जाता है और गाय में भी कहते तैतीस करोड़ देवता रहते हैं कहा चला पता नहीं तैंतीस करोड़ देवता बोलते है तैतीस करोड़ देवता रहते तैतीस करोड़ देवता कोई है ही नहीं वहां शास्त्र में आया है तैतीस प्रकार के देवता बृहदारण्य उपनिषद में वहाँ स्पष्ट बता दिया है शाकल्य ने वहाँ प्रश्न किया था कति देवता करके यज्ञवल के यज्ञवल किया कितने देवता है उन्होंने पहले 303, सौ कहा दिया ये नहीं वास्तव में कितने देवता है बोल तो तैतीस देवता है तो 33 कोटि का मतलब है प्रकार संस्कृत में कोटि शब्द होता है प्रकार अर्थ में हिंदी में वैसा का अनुवाद किया 33 करोड़ देवता है इसलिए ये ब्रह्म है वास्तव में तैतीस प्रकार के ही देवता है कौन है तैंतीस प्रकार के देवता आठ वसु है अष्ट वसु एकादश रुद्र है द्वादश आदित्य हो गए ये इकतीस हो गए इंदिरा प्रजापतिश्च एक इंद्र है और प्रजापति तो ये सब मिला करके तैतीस प्रकार के हो गए वशुओं का भी जो नाम अलग अलग वर्णन किया है पुराण में ध्रुव है ध्रुवश्च है सोम है विष्णु है अनिल है ये सब जैसे भीष्म पिता भी वशु के अवतार मानते दू नाम का वशु का और रुद्रओं का भी वहां वर्णन किया है अग्नि मूर्ति है अजय कपाद है विरूपाक्षादि पुराणों में वर्णन किया है और द्वादश आदित्य है उनका भी वर्णन किया विवस्पान है अर्यमादि तो आठ वसु ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य इंद्र और प्रजापति ये पूरे मिलाकर के तैतीस देवता मानते दे, तैतीस प्रकार के अतः तैतीस कोटि मतलब तैतीस प्रकार के अभी जो वसु है पुराण में तो प्रसिद्ध है श्रुति में ये वसु नहीं वसु का मतलब है सारा जगत जिसमें स्थित है यही वसु है सबको निवास करवाते हैं सभी में जो निवास करते है वो वसु है उनको वसु माना है वहां वसु कौन है आठों को गिना है एक पृथ्वी और पृथ्वी का जो देवता है अग्नि अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में गमन करने वाला देवता है वायु चार हो गए और द्यूलोक और द्यूलोक में निवास करने वाले चलने वाले आदित्य छह हो गए नक्षत्र और चंद्रमा ये आठ ही वसुमाना है पृथ्वी और अग्नि वायु अंतरिक्ष और वायु देवता आदित्य और जो लोग नक्षत्र और चंद्रमा ये सारे जगत को बसा रहे इसी के द्वारा सारा जग जगत बस रहे इसलिए वसति इति वसु सबको निवास कर रहे सब में और सबको निवास करवा रहे ये आठ वसु है और एकादश रुद्र है ये हमारे अंदर ही है रुद्र क्यों कहा रोदयती रुद्र जो रुलाता है इसलिए रुद्र है हमारे अंदर रुद्र है ना दूसरे को रोलाते ग्यारह रुद्र है हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया मनश्च एक ये ग्यारह रुद्र है ये रुद्र क्यों है ये शरीर से निकल जाते हैं दूसरे को रोलाते शरीर से जो जाने के बाद आसपास वाले रोतेहाय गए गए रे गए रे करके इसलिए रुलाने के कारण इनका नाम रुद्र कहा दिया और आदित्य बारह तो नहीं है एक ही है किंतु अलग अलग राशि में आने से उसका नाम बारह पड़ गया बारह राशि है इसलिए बारह संक्रांति भी होती है देखिए अधिक मास आने वाले है अगले साल तो अधिक मास क्यों कहते हैं जिस मास में कोई संक्रांति नहीं होती है उसको अधिक मास कहते हैं तो बारह राशि में सूर्य आने से उन सूर्यों का नाम भी अलग अलग पड़ा है बारह नाम पड़ा इसलिए द्वादश आदित्य कहते हैं तो आदित्य का मतलब है आधानाथ सब प्राणियों का जो कर्म है उसको ग्रहण करके निरंतर वो चल रहे इसलिए उसको आदित्य कहते हैं तो इसलिए ये जो गाय में जो तैतीस करोड़ का मतलब तैतीस देवता का स्थान माना जाता है ऐसी जो गाय है उसको सबसे पहले उन्होंने लाया ये बता रहे ताब्यो गामानाया तब्रुवन उनदेवतों ने कहा हाई तो ठीक है ये किंतु हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं क्योंकि इसमें रहकर हम ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और हमारा स्वरूप है हम पहचान नहीं सकते हैं, अरे बोल ही नहीं तो कैसा पहचानेंगे शास्त्र नहीं सुनेंगे शास्त्र के विषय में बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये पिंड हम लोगों के लिए ठीक नहीं बोल रहे नई नो अयम अलम हे भगवान ये हम लोगों के लिए पर्याप्त तो नहीं है मना किया देवतों ने तो प्रजापति को परमात्मा को दया आ गई इनको कुछ ना कुछ स्थान तो देना है जैसा होता है घर में पिताजी ने लाया कुछ बच्चों को कपड़ा पिताजी ये कपड़ा ठीक नहीं है मुझे नहीं चाहिए तो पिता ठीक है दूसरा लाएंगे तो ये भी ठीक नहीं है तो वैसे ही यहां गाय को मनाज किया देवतों ने उसके बाद ताप्यो अश्वमानयत तभी परमात्मा ने एक अश्व के आकार पिंड उनके सामने बनाकर दिखा दिया चलो ये तो ठीक है ना? इसके ऊपर बैठकर के तो आप सवार कर सकते बहुत अच्छा है तो सारे देवतों ने अवलोकन किया देखा पिंड तो ठीक है हट्टाघट्टा है सब कुछ है किन्तु क्या करे इसमें भी हम प्रवेश भी करें भोजन तो कर सकते खा भी सकते किंतु दूसरे का भोज ढोना पड़ेगा और बोल नहीं सकते हैं परमात्मा का भजन नहीं कर सकते और शास्त्र आदि का अध्ययन भी नहीं कर सकते परमात्मा को पहचान नहीं सकते इसलिए बोलते भगवान ये ठीक नहीं ये नहीं चाहिए हम लोगों को तो बोल रहे ताभ्यो अश्वमानयत त ता अभ्रुवन उन्होंने कहा नो अयम अलमित ये भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है इस प्रकार एक एक प्राणियों को लाके सामने खड़ा श्रुति केवल संकेत दे रहे हैं आपको क्योंकि संकेत के द्वारा ही समझ सकते हैं जैसे कोई चावल बनाते आजकल कुकर हो गया अलग बात है पहले बनाते थे माताजी चावल उठा के दो चावल को दबा के देखते हाँ चावल पक गया पूरे तो, तो चावल को नहीं देखा दो चार उठा के दबा दिया चावल पक गया वैसे ही फ्रुति एक दो शब्द हमारे सामने रख रहे गाय और अश्वा इसी प्रकार सारा प्राणियों को उत्पन्न करके अंततः जाके एक मनुष्यूप आकृति सामने लाया और उसको देखकर ये देवता प्रसन्न हो जाएंगे उसको लेकर हम लोग कल विचार करें ओम शांत दिशां शां